माँ की बातें सरयू बाला देवी दिन ढलने के साथ आई हुई भक्त महिलाएं श्री माँ को प्रणाम कर एक एक करके विदा लेने लगी किसी किसी ने आरती देखकर जाने की बात कही श्री माँ ने वस्त्र बदल कर ठाकुर को अपराह्न का भोग दिया और सबको प्रसाद दिया धीरे धीरे संध्या हो आई माँ ने राधु, माकू आदि को ठाकुर घर में जाकर जप के लिए बैठने को कहा उनके आने में विलंब होते देख माँ असंतुष्ट हो कहने लगी कहाँ संध्या के समय आकर जाप आदि करना चाहिए और ये लोग देखो क्या कर रही हैं कुछ देर बाद वे लोग आकर जप करने बैठे। पूजनिया गोलाप माँ योगिन माँ आदि ने संध्या के समय भक्तिभाव से श्री माँ की पद धूलि ग्रहण की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया उन्होंने किसी किसी की ठुडी छूकर हाथ चूमा और फिर हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया इसके पश्चात भी ठाकुर को प्रणाम कर एक आसन बिछाकर कर जप करने बैठी संध्या आरती की तैयारी होने लगी कुछ देर बाद श्री जब समाप्त करके उठी मुझे लेने के लिए घर से एक लड़का आया था माँ के पास से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा माँ उस दिन का कपड़ा तो आपने पहना नहीं माँ ने कहा ठीक तो बेटी उस समय याद क्यों नहीं दिलाया माँ को प्रणाम कर मैं घर लौटी स्कूल की व्यस्तता के कारण माँ के पास शीघ्र जाने के लिए समय नहीं मिल पाया कई दिनों के बाद आज फिर माँ के चरणों में बैठते ही माँ बहुत आनंद प्रकट करने लगी भूदेव महाभारत पढ़ रहा था छोटा बालक पढ़ने में देरी हो रही थी अब माँ को जल्दी ही उठना होगा क्योंकि संध्या हो आई थी इसीलिए उन्होंने भूदेव से कहा इसको दे दे यह तेज़ी से पढ़ देगी यह अध्याय खत्म नहीं होने से उठ नहीं पाऊंगी माँ के आदेश से मैं महाभारत पढ़ने बैठी इसके पहले कभी माँ के सामने पढ़ा नहीं था इसलिए लज्जा का अनुभव होने लगा जो हो किसी प्रकार अध्याय खत्म हुआ माँ महाभारत को हाथ जोड़कर प्रणाम करके उठ गई और हम लोग सभी ठाकुर घर में आरती देखने गए माँ निर्दिष्ट आसन पर जाकर जप करने बैठी जप के बाद वे हरि बोल हरि बोल कहकर उठी और ठाकुर को प्रणाम करके सबको प्रसाद दिया बातचीत के बीच कर्म की बात उठी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 कैसी बीमारी हो गई किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो रही थी अंत में मैंने माँ सिंहवानी के दरवाजे पर धरना दिया तभी बीमारी दूर हुई बड़ी जागृत देवी है वहाँ की मिट्टी मैंने डब्बे में रखी है मैं खुद खाती हूँ तथा राधू को रोज वह मिट्टी थोड़ी सी खाने के लिए देती हूँ माँ के मकान के सामने के मैदान में विभिन्न प्रांतों के लोग रहते थे वे तरह तरह के कार्य करके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 हम लोग यह देख घृणा से नाक भौं सिकोड़ने लगते इसमें संदेह नहीं बुराई के बीज भी अच्छाई को लेना चाहिए या कह यह क्या हम जानते हैं सामने के मैदान के एक घर से एक गरीब उतर भारतीय महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर माँ के पास आशीर्वाद के लिए आई उसके प्रति माँ की कैसी दया है उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा अच्छा हो जाएगा फिर मुझे दो अनार और कुछ अंगूर ठाकुर को दिखाकर लाने और उसे देने के लिए कहा मैंने वह लाकर मां के हाथ में दिया माँ ने स्वयं उसे उस स्त्री को देकर कहा अपने बीमार बच्चे को इसे खिलाना आहा वह कितनी प्रसन्न हो मां को बारंबार प्रणाम करने लगी